देवी भागवत सातवा है। देवी के द्वारा ज्ञानोपदेश भक्ति का प्रकार तथा ज्ञान प्राप्ति की महिमा हिमालय ने कहा माता आप अपनी वह भक्ति बताने की कृपा कीजिए जिससे स्वार्थ स्वार्थपरायण साधारण मनुष्य के हृदय में भी सुगमता पूर्वक ज्ञान उदय हो जाए देवी बोली राजेंद्र मोक्ष प्राप्ति के साधन मेरे तीन मार्ग परम प्रसिद्ध है कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों में यह भक्ति सकता है क्योंकि भक्ति भी तीन प्रकार की मानी जाती है जो दूसरे को दुखी बनाने के उद्देश्य से दम्भपूर्वक डाह एवं क्रोध से भर कर भक्ति करता है उसकी वह भक्ति तामसी है गिरराज हिमालय जो दूसरे को पीड़ा तो नहीं देता परंतु अपना ही कल्याण चाहता है तथा जिसका हृदय कामना से कभी खाली नहीं होता यश एवं भोग की लालसा लगी रहती है तथा जो फल पाने की इच्छा से ही श्रद्धापूर्वक मेरी उपासना करता है भेद बुद्धि के कारण मुझे अन्य समझता है उस मंद बुद्धि मानव के द्वारा की हुई भक्ति राजसी है जो अपना कर्म परमात्मा को अर्पण कर देता है पाप को धो बहाने के लिए ही कर्म करता है वेद की आज्ञा के अनुसार मुझे निरंतर सत्कर्म में लगे रहना चाहिए जो मन में निश्चित करके भेद बुद्धि का आश्रय ले मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है उसकी वह भक्ति सात्विकी है सेव्य सेवक की भेद बुद्धि से की हुई सात्विकी भक्ति मेरी प्राप्ति में सहायक है पूर्वोक्त राजस और तामस कर्म से मैं नहीं प्राप्त हो सकती अब मैं श्रेष्ठ भक्ति का विवेचन करती हूँ सुनो निरंतर मेरे गुण का श्रवण और नाम का कीर्तन करता रहे मैं कल्याण एवं गुण में रत्नों की भंडार हूँ में चित्त को तैल धारा की भांति सदा लगाए रखे हेतु अथवा अहेतु की मन में कभी कल्पना ही न उठे सामिप्य सायुज्य सालोक्य और साष्टी इन चार प्रकार की मुक्ति की याचनाओं का कभी मन में उदय ही न हो मेरी सेवा से बढ़कर कभी किसी काम को श्रेष्ठ न समझे भाव की ऐसी गहरी छाप खो की जिससे अभेद बुद्धि रखे सभी जीव मेरे रूप हैं ऐसी धारणा सदा बनाए रखे अपने और पराये में एक समान प्रीति रखे चैतन्य पर ब्रह्म समान रूप से सर्वत्र विराजमान है यह जानकर अभेद दृष्टि रखे सम्पूर्ण रूपों में सर्वत्र सदा मुझे विराजमान समझकर प्रणाम एवं भजन करे पर्वतराज हिमालय आजंडल तक भी भगवती का रूप है ऐसी भावना होनी चाहिए भेद त्याग कर कहीं भी द्वेष भाव न रखे राजन मेरे स्थान के दर्शन करने मेरे भक्त से मिलने मेरे शास्त्र के सुनने तथा मेरे मंत्र तंत्रादि में श्रद्धा रखे मेरे प्रति प्रेम के कारण चित्त में मधुर हलचल मची रहे एवं शरीर में रोमांच हो जाए आंखों से प्रेम के आंसू बहते रहें गदगद कंठ होने से शब्द निकलना बंद हो जाए पर्वतराज मैं जगत को उत्पन्न करने वाली परमेश्वरी हूँ मैं संपूर्ण कारणों के मूल कारण हूँ मेरे नित्य और नैमित्तिक सफी व्रत दिव्य हैं धन के व्यय में कंजूसी न करके भक्ति के साथ निरंतर मेरे व्रतों का पालन करें हिमालय मेरा उत्सव देखने की अभिलाषा करना तथा उत्सव मनाना पुरुष का स्वभाव ही बन जाए उच्च स्वर से मेरे नामों का कीर्तन और नृत्य करे इसमें अहंकार न आने दे शारीरिक अभिमान छोड़ दे जो कुछ जैसा किया था वही प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो रहा है यह माने शरीर के जाने अथवा रहने की कुछ चिंता न करे उपरयुक्त प्रकार से मेरी जो भक्ति की चा जाती है उसे पराभक्ति कहते हैं जिसमें देवी के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का स्मरण तक न हो वह पराभक्ति है हिमालय इस प्रकार की विशुद्ध भक्ति जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है वह उसी क्षण मेरे चिन्मय रूप में स्थान पाने का अधिकारी बन जाता है